आइए आप सभी को जैसे कि हम लोग आज मीडिया पर्सनालिटी से हमारी मुलाकात हो रही है हम अलग अलग पत्रकार से आपकी मुलाकात करा रहे हैं तो कोल्हापुर के एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं पत्रकार बंधु अनिल उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आप सभी की तरफ से अनिल उपाध्याय जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू और कैसे हैं आप ठीक हूँ जी जी जी जी अनिल उपाध्याय जो है आ, बी न्यूज़ कोल्लापुर में विशेष जो चैनल है उसमें आप जो है अपनी सेवा देते हैं और शिव सिद्ध न्यूज़ चैनल को भी आप रन करते हैं कोल्हापुर में उसके संयोजक हैं आप और आइए बात करते हैं अनिल जी से अनिल जी मीडिया के क्षेत्र में आपका कैसे आना हुआ वो बताइए गेले कई पच्चीस वर्ष पहले जी जी, जी। मैं राजकीय क्षेत्र में काम करता था हाँ हाँ हाँ और उसी माध्यम से मैं पत्रकारिता क्षेत्र में आ गया अच्छा अच्छा और वहाँ से मेरी पत्रकारिता शुरू हो गई हाँ हाँ हाँ क्या बात है अच्छा अनिल जी जैसे कि आज पत्रकारिता की बात करें तो दुनिया में जो पत्रकारिता चल रही है उसके बारे में अपने विचार थोड़ा सा बताइए कि आपको क्या लगता है कि दुनिया का जो पत्रकारिता है उसमें हमें क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है किस तरह के चेंजेस लाने की ज़रूरत है अब भारत में देखिए या दुनिया में देखिए सब तरफ जातिवाद फैला हुआ है जी जी जी और मीडिया के माध्यम से वही सब तरफ दिखाई जा दे रहा है जब हम मैं ऐसे राज्य से आता हूँ जो संतों की भूमि है मैं ऐसे जिले से आता हूँ जहाँ छत्रपति शाहू जी महाराज उनके जिले से आता हूँ वो सौ वर्ष पहले से उन्होंने सामाजिक क्रांति लाई है और मैं मेरा, मेरा कहना है कि धर्मवाद जातिवाद ये सब छोड़ के मानवता अपने नज़र में रखे काम करना चाहिए और वो काम कर रहा है सिर्फ ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय मैं जब यहाँ आया तब ऐसे लगा कि जो आजकल चल रहा है जातिवाद सब तरफ हम उस क्षेत्र में काम करते हैं जहां हमें 50 सौ परसेंट भी वो न्यूज़ करनी पड़ती है और वो नहीं चाहिए क्योंकि मानवता इस मानवता को अब ये देना चाहिए वो इधर विश्व शांति में ब्रह्मा कुमारी विश्व शांति में मिलता है मैं जब इधर आया तब तो किसी ने पूछा नहीं आप कौन सी जाति क्या है आप कहाँ से आए जी ऐसे पूछते हैं लोग तो बहुत बढ़िया लगता है इधर <laughs> जी अनिल जी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया हमारे साथ में दुनिया में जो न्यूज़ चलता है जातिवाद या अलग अलग चीज़ें उसे हम लोग जो है 50-60 परसेंट पूरे न्यूज़ में उसको कवर करते ही हैं ना चाहते हुए भी जो नहीं करना चाहिए और यहाँ आकर आपने देखा कि यहाँ किसी ने किसी ने भी आपको ये नहीं पूछा कि आपका जाति क्या है तो ये आपको बड़ा अपील किया आपके मन को अच्छा लगा और ये पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से आए तो वो एक बहुत ही सुंदर जो है कम्युनिकेशन आपके साथ हुआ जो आपको अंतर से जो है अच्छा लगने लगा तो आइए अनिल जी मैं चाहूँगा कि अब तीन चार दिन से आप पत्रकारिता का जो कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड कर रहे हैं तो उसमें कौन सी बातें जो आपको अच्छी लगी वो बताइए हमें <laughs> जैसे मैं अभी बता बताया आप जी, जी जी जी जो जग में चल रहा है जी वो हमारे पत्रकारों को चौबीस घंटा कम करना पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल और 24 घंटे में वह खुद की तरफ ध्यान नहीं ध्यान जाता नहीं है टाइम मिलता नहीं है बिल्कुल लेकिन या आने के बाद इस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद मैं कौन हूँ ये इधर आके हमको पता चल, गया। पता चल गया और शांति क्या होती है आध्यात्म क्या होता है जो हम भूल गए थे हम बताते हैं कि मैं अनिल उपाध्याय हूँ लेकिन मैं अनिल उपाध्याय इधर मिल गया है हमको जी जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी काफी अच्छी बात आपने बताया है और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति के माध्यम से जो बातें आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा होगा कि ये एक यूनिक चीज़ है जिसे हमें जानना है तो मैं चाहूँगा जाते जाते आप कोल्लापुर में कितने समय से रह रहे हैं और कोल्लापुर के बारे में जो अच्छी बातें हैं वो छोड़ा सा बताएं। मैं अभी मेरा एज चौपन वर्ष का है मैं पत्रकारिता में पंचीस वर्ष काम कर रहा हूँ कोल्हापुर के नजदीक 10 किलोमीटर पर मेरा एक छोटा सा गांव है नहीं, नहीं। लेकिन काम की वजह से वो सिटी में जाना पड़ता है वो एक महान संस्कृति है उस कोल्हापुर को महा महालक्ष्मी अम्बाबाई माता नहीं, नहीं, नहीं। उनका पवित्र स्थान है अरे वाह। दक्षिण दक्षिण का राजा राजा ज्योतिबा नाम का एक क्षेत्र है नहीं, नहीं, नहीं। वो महाराष्ट्र जैसी संतों की भूमि है वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की भी भूमि है राजेश छत्रपति शाहू महाराज की भूमि है और अनेक सरदार मराठा रियासत के हो गए वहाँ से वो कोलापुर ऐसे क्षेत्र है जहाँ छत्रपति शाहू जी महाराज के आशीर्वाद से उधर वो पहलवान जो कहते हैं ना वो देश भर के युवा और बच्चे लोग उधर पहलवान होने को उधर आते, आते हैं अच्छा, वो एक अल, अलग किस्म पहचान है उधर की उधर की मट्टी जो है वो मट्टी बहुत अच्छी है जो बोएगा वो अच्छी तरह से आता है ऐसी <laughs> कोलापुर की नगरी है वहाँ बहुत देखने को है समझने को है और जानने के लिए भी तो बहुत अच्छा उधर कोलापुर में है जी जी जी अनिल उपाध्याय सर बात ही अच्छा लगा और धन्यवाद शुक्रिया कोलापुर के बारे में बताने के लिए और जाते जाते एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे सबके लिए रेडियो के माध्यम से मैं आपके स्टूडियो में जब आया तब आपके पीछे जो मधुबन का जो चित्र है जी उसमें वर्ल्ड का चित्र है और एफ का ये आपका है ये मधुबन एक स्वर्ग है मैं इस दुनिया के हर एक आदमी को कहना चाहता हूँ कि आप खुद को जानना है खुद को समझना है और अगली लाइफ अगला जन्म आपको अच्छी तरह जीना है तो अवश्य आप इस मधुबन में आना चाहिए ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जो है उसे जुड़ना चाहिए और इसे जुड़ के आप अपने कुटुंब का अपने स्वयं का अपने रिलेशन का अपने गांव का आप भाग्य बदल सकते हैं इसलिए आप जुड़ना अतिशय जरूरी है <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया अनिल उपाध्याय सर बहुत बहुत साधुवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूँगा कि जो अनुभव आपने यहाँ किया है इस अनुभव को हमेशा याद रखें और दूसरे लोगों को भी जरूर अपना अनुभव सुनाकर कर यहाँ आने के लिए प्रेरित करें ऐसी शुभ आशा के साथ ढेर सारी शुभकामनाएँ और मंगल कामनाएँ करते हैं आपके लिए चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर अनिल उपाध्याय को सुना उनके जीवन का जो अनुभव है वो आपके दिल तक पहुँच गई होगी तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस अनुभव को जरूर करें और अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए अपने जीवन को सुंदर और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 गाते चले खुशियों के रंग बिखराते चले खुशी के नगमे दिल की बात पर आओ दिल की बात बताओ ख्वाबो की राह है चलते राह सपनों की बस्ती सजा तेरा के नगम दिल के पते पर दिल की बातें बाते बताओ के